शांति शांति ही ओम ये वेद विज्ञान की चर्चा है वेद में जो धर्म का विज्ञान है धर्म का मर्म है उसको किन मंत्रों में समझाया गया है वो हम देख रहे हैं ऋग्वेद के दसवें मंडल का अंतिम सूक्त है जिसे सभी लोग संगठन सूक्त के नाम से जानते हैं उनके चार मंत्रों को वेदोक्त धर्म विषय का व्याख्यान करते हुए हम विचार कर रहे हैं हमने पहले मंत्र के बाद दूसरा मंत्र संगच्वं संवद्वं संभो मनांसी जानताम देवाभागम यथापूर्वे संज्ञा नाना उपासते इस मंत्र पर विचार चल रहा है इसमें जो संगचधध्वं संवद्वं संभो मनासी जानताम हम मन पर विचार कर रहे थे और मन पर विचार करते हुए हमने देखा था कि हम एक जगह रहने के कारण हम एक नहीं होते हम एक माता पिता के होने के कारण भी एक नहीं होते हम एक जैसी शिक्षा पाने पर भी हम एक नहीं होते एक जैसा भोजन छादन सुविधा मिलने पर भी हम एक नहीं होते तो एक नहीं होते यह स्वाभाविकता है या एक होना स्वाभाविकता है यह दो विचार हमारे मन में चलते हैं जब हम प्रकृति की ओर रहते हैं तब हम एक नहीं हो सकते तब हम अलग अलग होकर के अपने अपने के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन जब हम आत्मा की ओर होते हैं तब हम एकत्व की बात करते हैं इसलिए ये समझना कि हम सब दुनिया में शत्रुता हो रही है लड़ाई हो रही है एक दूसरे का गला काटा जा रहा है चोरी हो रही है ये सब हो रहा है लेकिन ये होना स्वाभाविक तो है इसलिए हो रहा है प्राकृतिक है इसलिए हो रहा है लेकिन श्रेष्ठ है इसलिए हो रहा है ऐसा नहीं है होता दोनों तरह की चीजें होती हैं अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं एक चीज करने से होती है एक चीज बिना किए अपने आप होती है जो संसार में अपने आप होती है वो अज्ञान मूलक है और जिसको प्रयत्न से किया जाता है वह ज्ञान पर आधारित है तो ज्ञान पूर्वक जो चीज़ की जाती है वो धर्म कहलाता है वो अच्छाई कहलाती है और जो केवल बिना सोचे बिना समझे किया जाता है केवल अंदर की इच्छाओं से किया जाता है उसे हम अधर्म कहते हैं इसलिए ये कह, शास्त्र कहता है वेद कहता है सम् मनां से जानता हमारे मन भी सम होने चाहिए अर्थात एक तरह से काम करने चाहिए तो हमारे मन एक तरह से कैसे काम कर सकते हैं तो हमारे मन एक तरह से तभी काम कर सकते हैं जब हम हमारे सुख दुख हानि लाभ को एक माने संसार में दूसरे के दुख को भी जब हम अपना दुख समझते हैं जब दूसरे के सुख को अपना सुख समझते हैं तो हम दूसरे के दुख न देकर अपने को सुखी मानते हैं और दूसरे को सुख देकर अपने को सुखी मानते हैं हमारे मन में दूसरे को सुखी देखने की इच्छा होती है तब हम समान मन वाले होते हैं हम जब दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं तब हमारा मन विरोधी होता है अलग होता है तो समोमनां से जानता हम इस संसार में एक मन वाले बने तो एक मन वाले बनने का जो आधार है वो आधार है कि हमारे हानि लाभ सुख दुख ये जो चीजें हैं मान अपमान ये एक होने चाहिए अर्थात एक की हानि में हम अपनी हानि समझते हों एक के दूसरे के दुखी होने में हम अपने आप को दुखी समझते हों तब हमारा विचार जो है वो समान होता है हमको जो समझाना है हमको जो बताना है वो ये है कि हमारा सुख दुख एक होना चाहिए होता क्यों नहीं है होता इसलिए है कि संसार में मैं अपने को अकेला मानता हूँ इसलिए मेरी इच्छा होती है सुख और दुख के जो साधन हैं वो मेरे पास रहने चाहिए और उनके लिए मैं यत्न करता हूँ जब वो साधन मैं अपने लिए ही चाहता हूँ अपने पास ही रखना चाहता हूँ तो उसमें एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया पैदा होती है कि हर व्यक्ति ऐसा ही चाहता है चाह सकता है तो जब हर व्यक्ति ऐसा ही चाहता है तो फिर क्या होगा बल प्रयोग होगा क्योंकि वे विवेक तो होगा नहीं बुद्धि तो होगी नहीं इच्छा होगी केवल इच्छा है और विवेक या बुद्धि नहीं है तब इच्छा के बाद तो एक ही चीज़ बचती है जिसे हम प्रयत्न कहते हैं तो वो प्रयत्न इच्छा के लिए होता है इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है और जब वो प्रयत्न क्योंकि वो इच्छा वो सब में है और वो प्रयत्न भी सब में होगा तो सब अपनी अपनी इच्छाओं के लिए अपना अपना प्रयत्न करेंगे तो अपनी अपनी इच्छाओं के लिए जब अपना अपना प्रयत्न करेंगे तो वो प्रयत्न आपस में टकराएंगे संघर्ष करेंगे युद्ध करेंगे द्वंद्व करेंगे तो परिणाम उसका हानि लाभ दुख दुख सब कुछ हो जाएगा तो इसलिए ये सबसे पहली आवश्यकता है कि हम सबका हानि लाभ एक में है हम सबका सुख दुख एक में है हम सबका मान अपमान एक, एक जगह पर है तो एक व्यक्ति का अपमान यदि सबका अपमान होता है तो उस व्यक्ति का कोई अपमान कर नहीं सकता एक देश के एक व्यक्ति का अपमान होता है तो सारे देश का अपमान होता है यदि ये भाव मन में आए तो कोई व्यक्ति किसी को भी अपमानित न कर सकता है न दूसरे से अपमानित होने दे सकता है यदि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो व्यक्ति दुखी है जिसके पास अभाव है वो उसका दुख मुझे अपना दुख लगता है तो मैं उसे कभी भी दुखी नहीं रहने देता और हम एक दूसरे की सहायता करते हैं पारसी धर्म की एक परंपरा सुनने में आती है कि वहां ऐसा नियम था और वो आज भी संभवतः चलता है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है वो इसलिए चलता है कि यदि किसी पारसी समाज में किसी व्यक्ति का किसी कारणवश नुकसान हो जाए उसे घाटा लग जाए हानि हो जाए तो पूरा समाज उसको मिलकर के खड़ा कर देता था उसका नियम ये होता था कि एक भी व्यक्ति जब उससे मिलने जाता था तो एक सोने की अशरफी जो थी वो उसके बिस्तर के नीचे रखाता था और पूरे समाज के लोग धीरे धीरे जब उसके यहां जाकर के रख आते थे तो वह फिर से संपन्न हो जाता था तो जब हम अपने हानि लाभ को एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं तब फिर हमारे अंदर वही मनस्य द्रोह भेद पैदा नहीं होता बल्कि हम उसके सहयोगी और उसके समर्थक बन जाते हैं। इसी तरह से परिवार में लोगों के ना होने को हम सुख समझें तो ये तो हमारी दुर्बलता होगी हमारा पलायन होगा ये संसार तो सबके लिए है बहुतों के लिए है भगवान ने इसीलिए जन्म की प्रवृत्ति बनाई है हम हैं यदि कोई हमें उत्पन्न नहीं करता तो हम होते नहीं इसलिए यदि हम यह सोचें कि हम किसी को उत्पन्न न करें तो इसलिए समाज में शांति रहेगी ऐसा नहीं है शांति तो अकेले में भी रहने वाली चीज नहीं है एक भी बच्चा है तो वह सुखी रहेगा या सुख देगा यह नियम नहीं बन सकता इसलिए दुख है सुख है हानि है लाभ है राग है द्वेष है ये मनुष्य के साथ ये प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है हम प्रयत्न करके इसको कम कर सकते हैं इसको अधिक कर सकते हैं इसको हटा सकते हैं घटा सकते हैं मिटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं इसलिए मूल चीज पुरुषार्थ की बचती है ये समझ करके कि ये व्यक्ति होगा नहीं इसलिए मुझे कष्ट नहीं होगा ये समाधान कोई बहुत बढ़िया समाधान बहुत प्राकृतिक समाधान नहीं लगता लगता ये है कि मुझे प्रयत्न करना चाहिए और वो प्रयत्न क्या हो सकता है कि अगले को भी उतना ही समझदार बनाना चाहिए और यदि हम समझदार बनाते हैं समझदार कोई रहता है तो समाज में उतना ही संकट कम आता है तो समाज में समझदार बने समाज में अच्छे बने तो ये समझदार जो बनाना है ये समझ पैदा करनी है कि हमारे सुख और दुख और हमारे हानि और लाभ एक हैं एक होंगे ये बात हम यदि मन में पैदा कर लें तो हमारे जीवन में जो धार्मिकता से होने वाला काम है वो निश्चित रूप से हो जाएगा अर्थात हम धार्मिक स्वयं ही बन जाएंगे मनुष्य भूखा है किसी को छीन लेता है ये तो स्वार्थ कहलाता है मनुष्य भूखा है और भूखे के साथ बांट लेता है ये मनुष्यता है और पूरा उसे दे देता है इसे हमें यहां देवत्व कहा है महाभारत में एक बहुत रोचक प्रसंग है कि एक 12 साल का अकाल पड़ा और उसमें भोजन बड़ा दुर्लभ हो गया कई लोगों को कई कई दिन में कहीं से कुछ मिल जाता था ऐसे समय एक ब्राह्मण परिवार जिसके घर में चार सदस्य थे एक स्वयं ब्राह्मण था एक उसकी पत्नी ब्राह्मणी एक उसका पुत्र और एक पुत्र वो कहते हैं बहुत दिनों बाद उसके घर में भोजन बनने का अवसर आया कई दिन बाद जब भोजन बनने का अवसर आया उन्होंने भोजन बनाया और चार व्यक्तियों के लिए चार चार रोटी बनाकर उन्होंने रखी चार चार रोटी बनाकर रखी तो ब्राह्मण क्योंकि धार्मिक है और उसने धर्म का पालन करते हुए दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई आज मैंने भोजन बनाया है आज मेरे घर पर भोजन बना है यदि कोई व्यक्ति पास में भूखा हो तो वो मेरे घर आ जाए अतिथि के रूप में मैं उसका सत्कार करना चाहता हूं उसको भोजन कराना चाहता हूं उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत ही वृद्ध बड़ा कृष्ण कई दिनों का भूखा व्यक्ति चला आ रहा है उन्होंने कहा आओ ब्राह्मण देव बैठो हाथ धुलाया पैर धुलाया भोजन करने में पहले ब्राह्मण ने अपना भाग दिया उसने कहा कि मैं और भूखा हूँ उसके बाद ब्राह्मणी ने अपना भाग दिया तब भी वो कहने लगा मैं और भूखा हूँ बहुत दिनों से भूखा हूँ तब उसने अपने बेटे का और पुत्र का भी हिस्सा दे दिया जब वो का भोजन कर चुका तो तृप्त होकर के हाथ धोकर के जाने लगा और ब्राह्मण ने उसका धन्यवाद किया कहते हैं वैसे समय में कोई नेवला कुछ अन्न के कण देख करके वहां आ गया और उन अन्न के कण को खाते हुए गीली मिट्टी के लगने से पानी के लगने से जहाँ जहाँ उसका शरीर स्पर्श करता गया उतना उतना वो स्वर्ण का होता गया बात तो आई गई हो गई लेकिन कहते हैं कि महाभारत में जब युधिष्ठिर का राज्यभिषेक होने लगा बहुत बड़े बड़े विद्वान थे बड़े बड़े धर्मात्मा थे बड़े दानी मानी सज्जन थे उनको भोजन कराया जा रहा था तो वो नेवला जो था वहाँ लेट रहा था बार बार उस गीले पानी में लेट लेट कर अपने शरीर को देखता था तो देखता था ये तो वैसा का वैसा ही है इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो उसको ऐसे करते हुए लोगों ने देखा उससे पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तो उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बड़ी धर्म की बातें होती हैं बड़े बड़े धार्मिक लोग विद्वान लोग नेता लोग यहाँ बैठे हैं बड़े धर्माचारी हैं तो क्या सचमुच में यहाँ धर्म हो रहा है तो बोले कैसे नहीं हो रहा है तो नेवले ने उस पुरानी कथा को सुनाकर बताया कि एक बार धर्म ने परीक्षा के लिए ब्राह्मण का रूप धर के एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन किया था और ऐसे ऐसे भोजन करने से जब ब्राह्मण ने उस अतिथि के हाथ धुलाए थे तो उस अतिथि के हाथ धुला करके जब उसने उसका धन्यवाद करके प्रसन्नता से विदा किया था तो उसके वो जो अन्न के कण थे और वो जल का भाग था उसके स्पर्श ने मुझे स्वर्णयुक्त बना दिया था लेकिन यहां तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ वहाँ इसलिए हो सका था कि वहाँ धर्म था वहाँ साक्षात धर्म उस अतिथि के रूप में उस ब्राह्मण के घर था और उसने धर्म किया था इसलिए उस धर्म का फल मेरा ये स्वर्णमय शरीर है आपके यहाँ अर्थ तो है संपन्नता है लेकिन धर्म का वास्तविक रूप जो चाहिए वो आपके यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ मैं जैसा हूँ वैसा ही रह गया मेरे पास कुछ भी नया नहीं बना तो इसलिए यदि हम धार्मिक होना चाहते हैं हमको इस समाज को धार्मिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहला पहली जो शर्त है वो ये है हमारे सुख और दुख हमारे हानि लाभ हमारे मान अपमान का जो भाव है वो एक होना चाहिए अर्थात इस समाज के हानि लाभ जब एक होंगे तब हम निश्चित रूप से जो सुखी होंगे और वो सुख धर्म से ही मिल सकता है इसलिए कहा संवो मनांसी जानताम ओ